एन एन एन ब्रह्मणा ब्रह्मणा युज्यते युज्यते युज्यते जिसके द्वारा ब्रह्म से युक्त होता है, सा योगा का क्या है एन ब्रह्मणा युज्यते युद्य युज्यते योग्यते हैत्म्यपद्य थे जिसके द्वारा परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त करता है है? जिसके साथ परमात्मा जिसके द्वारा, जिसके द्वारा के साथ को प्राप्त करता है उसे कहते हैं योग युक्त होता है ऐसा भी हम वो गये है ना ब्रह्म से युक्त हाँ पर ये शंकर सिद्धांत में जैसा उसका अर्थ है ना वेद को प्राप्त होता है वैसा अर्थ किया वैसा भी कर सकते है जो रहे हैं जिसके द्वारा ब्रह्म के साथ त्म को प्राप्त करता है या अभेद को प्राप्त करता है उसे योग रहते हैं योग हो गया और शब्द क्या है आगे ज्ञान एवं योग ज्ञानम है ज्ञानम हाँ यहाँ पर ज्ञानम और योगा का कर्म धारे समाज है ज्ञानम जैसे नीलम एव उत्पलम है ज्ञान ही योग है ज्ञान क्या है योग का क्या अर्थ हो गया परमात्मा के साथन परमात्मा के साथ अभिन्न होने का साधन है तो ज्ञान ही योग है योग का मतलब परमात्मा के साथ अभिन्न होने का साधन है तो ज्ञान यो योगान योग कर्मारे समाज हो गया अच्छा और आपने क्या लिखा यागे? निश्था, निश्था? हाँ। है आगे निश्चयन स्थिति हाँ निश्चयन स्थिति को निष्ठा कहते हैं निश्चित रूप से होने वाली जो स्थिति है उसे क्या कहते हैं निष्ठा <laughs> तो ज्ञान योग निष्ठा का प्यार हो गया ज्ञान योग में निश्चित रूप से स्थिति ज्ञान योग में निश्चित रूप से स्थिति ऐसा अब देखेंगे और कुछ लिखा है कर्म एवं यो योग कर्म योग यहाँ कर्म और योग में भी कर्मधार्य समाज है कि कर्म ही योग है कर्म ही क्या है हाँ यहाँ भी योग का वही अर्थ है लेकिन है क्या की योग साक्षात परमात्मा के साथ साधन नहीं है।, है कर्म करने से चित शुद्धि होती है क्या होता है ज्ञान होता है ऐसा इतना लिखा है अब आगे पाठ कराइए शोक मोह क्या है संसार है, रूपी वृक्ष के बीज है संसार का बीज क्या है शोकमोह और संसार का बीज भूत दोष शोकमोह हुआ ना तो इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है शोक मोह वादी जो संसार के बीज भूत दोष हैं उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है अविद्या क्या है हाँ अविद्या के कारण क्या होता है शोक मोह होता है अज्ञान के कारण शोक होता है परमात्म स्वरूप को हम नहीं जानते हैं अपना आत्म स्वरूप अविद्या से आवृत है इसलिए क्या होता है शोकमोह तो कैसा तो ये तो था न शो वादी संसार के बीच की भूत दोष है उनकी उत्पत्ति के कारण को बताने के लिए व्याख्य ग्रंथ है बताया था ना अच्छा और अहमे शाम व में पे ये कैसा ज्ञान है अठारह ज्ञान है जो भ्रंथी ज्ञान है भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होता है नहीं भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होता है हो। नहीं, नहीं? के अनुसार पढ़ाया गया है ना आपको अहमेश ममेते इस प्रकार क्या होता है भ्रांति ज्ञान और भ्रांति ज्ञान के कारण क्या होगा तुम्हें तो छेद होगा कि इसमें होगा भ्रांति ज्ञान जो हम एसाम इस ज्ञान के कारण क्या होता है भ्रांति ज्ञान किस प्रकार हो होता है बताइए आम ऐसा आम ऐसा हाँ। में इस प्रकार भ्रांति ज्ञान होता है इस भ्रांति ज्ञान के कारण इसमें विच्छेद होगा या इसमें होगा हाँ तो बहुत अच्छी तरह विचार करना चाहिए ना बा शब्द का।, का किस शब्द का किसके साथ संबंध है विचार करना चाहिए तो भ्रांति ज्ञान के कारण होने वाला स्नेह भ्रांति ज्ञान के कारण होने वाला स्ने उस स्नेह का विच्छेद ज्ञान तो के कारण होने वाले स्नेह के विच्छेद के के क्या हो जाएगा हाँ तो भ्रांति ज्ञान के कारण होने वाला जो स्नेह भ्रांति ज्ञान के कारण से होने वाला जो स्नेह उसके विच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोकमुख अपने शोकमोह कथम विम संख्य इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित किए हैं किसने प्रदर्शित किए हैं अर्जुन प्रदर्शित्रिया का करता क्या है अर्जुन पद है प्रदर्शित तो प्रत्यंत है कर में प्रत्यय हुआ है तभी करु में क्या हो गई है ये शोकमोह द्वितीय हो गई अधिवचन है न प्रथमा अधिवचन है करु में प्रत्यय हुआ इसलिए करु में प्रथमा है कर्ता में तृतीय है अर्जुन न देखते जाइए पहले तो अर्जुन युद्ध के मैदान में आ गया था लड़ने के लिए तो वही बताते हैं स्वतः ही में के धर्म युद्ध प्रवृत्त होने, होने पर भी कौन प्रवृत्त हुआ है प्रवृत्त होने पर भी शोक मोहाभ्याम अभिभूत विवेक विज्ञान तस्माद युद्धादक मोह के कारण अभिभूत हुए विवेक विज्ञान वाला वह वा अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया क्यों उपरत हो गया क्योंकि विवेक विज्ञान उसका कैसा हो गया है अभिभूत हो गया है अभिभूत का क्या अर्थ है दब गया दबे हुए विवेक विज्ञान वाला या नष्ट हुए विवेक विज्ञान वाला विवेक क्या है नित्यानित वस्तु विवेक नित्यानित वस्तु विवेक नित्यान वस्तु भी क्या यह वस्तु नित्य है या अनित्य है आत्मा अनित्य है और सभी क्या है अनित्य है।, है।, है तो नित्य और अनित्य वस्तु के विवेचन को क्या कहते हैं विवेक कहते हैं और विज्ञान मतलब भिन्न आत्मा से का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं लेना है सामान्य ज्ञान जो देश भिन्न आत्मा का होता है वही लेना है तो शोक और मोह जब प्रबल होते हैं तो विवेक विज्ञान ठीक रहता या अभिभूत हो जाता है हाँ तो सम्ती लगाएंगे के धर्म युद्ध में प्रवृत्त होने पर भी शोक और मेव के द्वारा अभिभूत हुए विवेक विज्ञान वाला हुआ अर्जुन से उपरत हो गया युद्धात ही ही कर सकते क्या पर धर्मम तो स्वधर्म से उपरत हो गया और भिक्षा से जीवन निर्वाह करना आदि रूप पर धर्मम कर तुम प्रवृत्ते की पर धर्म के आचरण करने के लिए तैयार हो गया भिक्षा से जीवन निर्वाह करना एक योद्धा का धर्म नहीं है वो तो साधु सन्यासी का धर्म है ब्राह्मण का धर्म है विद्यार्थी का धर्म है यात्री का ये सब धर्म है योद्धा का धर्म नहीं है और भिक्षा से जीवन निर्वाह करना आदि क्या भिक्षा जीवन आदि कम पर धर्मम कर तुम और भिक्षा से जीवन निर्वाह करना आदि पर धर्म का आचरण करना करने में प्रवृत्त हो गया अब देखना तथा क्या और वैसे ही शोक मोहदि दोषा विश चेतसाम सर्व प्राणी नाम शोक मोह आदि दोषों से युक्त चित्त वाले सभी प्राणियों के चित्त चेतसाम शोक आदि दोष से युक्त चित्त वाले चित्त मतलब क्या है आपकी बुद्धि मन, मन कह सकते हैं अंताकरण शोक आदि दोषों से युक्त चित्त वाले सभी प्राणियों का ध्यान देना समान विभक्ति वाले का एक साथ हमें होता है तो शोक मोवादी दोषाव चेतना को विचना है सर्वप्राण नाम भी ष्टी को विचनाथ है की शोक मोवादी दोषो से युक्त चित्त वाले सभी प्राणियों के स्वभाव से ही स्वधर्म का परित्याग क्या प्रसिद्ध सेवास्या और निषिद्ध कर्म का सेवन होता है या निषिध कर्म का आचरण होता है क्या क्या होता है स्वधर्म का परित्याग और निषिद्ध कर्म का हाँ स्वधर्म होता है विहित मतलब स्वधर्म का विधान किया जाता है करने के लिए और और पर धर्म का निषेध किया जाता है तो उल्टा हो जाता है तो किस कारण ये होता है शोकमोह के कारण हाँ जब शोकमोह आदि है आदि से क्रोध द्वेष सब ले लेना क्या क्रोध द्वेष लोग जितने विकार हैं सब ले लेना ये जब होते हैं तो उसके स्वभाव से ही स्वधर्म का परित्याग और निषिद्ध कर्मों का आचरण होता है लगाइए अभी किन प्राणियों की चर्चा चल रही है टोक मोह वादी दो साग टेसाम सर्व प्राणी नाम, नाम लगाइए स्वधर्म में प्रवृत्ता नाम अपने धर्म में प्रवृत्त होने पर ही तेसाम तेसाम से ते लेना है उनको कौन जिनकी चर्चा पहले आई है किसको लेंगे तेसाम से क्या लेंगे बोलो टोक मोह नहीं लेना है कैसाम सी पूरी बात बोलो क्या लेना है सर्वप्राणी नाम सर्वप्राणी कैसे शोक मोवादी प्रणी नाम ये लेना शाम सामने ठीक है कि में होने पर भी शोक से युक्त वाले शोक से युक्त वाले सभी प्राणियों की वाणी मन और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाभिसन पूर्ति का क्या सहकारा योग होती पूर्वक फलाभिसी पूर्विका का क्या है? है पूर्वक क्या सहंकारा भवती और अहंकार पूर्वक होती है तो फल्छा पूर्वक ये फलाभिन्धी पूर्विका किसका विशेषण है बता सकते प्रवृत्ति का किसका विशेषण है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है फलाभिन्नी पूर्विका का तो पूर्वक होती है शोक मोवादी दोषो ऐसी युक्त जिनका चित्त है तो एक तो बताया की स्वभाव से धर्म का परित्याग और निषिद्ध धर्म का आचरण होगा लेकिन यदि कभी वो स्वधर्म में प्रवृत्त हो तो भी उनकी प्रवृत्ति कैसे होगी हाँ फलेक्षा पूर्वक होती है ना? फूर्णारी फूर्णारी। है ना फलेक्षा पूर्वक होती है मतलब निष्काम भाव ऐसी वो कर्म नहीं, नहीं कर सकते हैं फल की इच्छा छोड़ कर नहीं कर सकते हैं फलाभिसहंकार और अहंकार पूर्वक होती है क्या होती है अहंकार पूर्वक होती है मैं इस कर्म को कर रहा हूँ मैं अमुक सा कर्म को कर रहा हूँ मैं अमुक साधना कर रहा हूँ मैं दूसरे का उपकार कर रहा हूँ तो ऐसे ये क्या ये सब अहंकार है ये मैं कर रहा हूँ जो ऐसा है ना उसमें तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं ऐसा भाव रहना चाहिए अच्छा तो पूर्वक और अहंकार पूर्वक ही होती है क्या होती है प्रवृत्ति किस प्रकार होती है पूर्वक और अहंकार पूर्वक अहंकार पूर्वक या अहंकार के सहित कह है सकते हैं किसकी प्रवृति लोग मवादी से युक्त चित्त वाले सभी प्राणियों की सभी प्राणियों के वाणी मन और शरीर आदि की प्रवृत्ति वाणी मन और शरीर आदि किसके तो दो से युक्त प्राणियों के है ना? उनकी वाणी की प्रवृत्ति मतलब वाणी से यदि बोलेंगे या तो मन से कुछ विचार करेंगे या शरीर से कुछ कर्म करेंगे वाणी से कुछ बोलेंगे मन कुछ से कुछ विचार करेंगे और शरीर से कुछ कर्म करेंगे ये सभी फल फलेपूर्वक अहंकार पूर्वक ही होता है लग जाएगा स्पष्ट है अपने धर्म में प्रवृत्त होने पर भी शोक मोवादी दो संयुक्त सभी प्राणियों के वाणी मन और शरीर आदि की प्रवृत्ति प्रवृत्ति किसकी वाणी मन और शरीर आदि की वाणी मन शरीर आदि किसके दो फलाभि संधि पूर्विका क्या सहंकारा एवं भवती फल्सा पूर्वक और अहंकार पूर्वक ही होती है आगे लगाएंगे तत् एवं सचि सब ऐसा होने आरोप सब ऐसा होने पर धर्म धर्मोप धर्म और धर्म की वृद्धि होने से या पापों की वृद्धि होने से जब फलेपूर्वक और अहंकार पूर्वक कर्म किया जाएगा तो उससे मन की शुद्धि नहीं होगी मन की शुद्धि नहीं होगी मन की शुद्धि की यह पहचान है कि शुद्ध मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है विषयों से निवृत्त हो जाता है शुद्ध मन और परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है लेकिन जब फलेच्छापूर्वक और अहंकार पूर्वक कर्म किए जाएंगे तो क्या होगा मन की शुद्धि नहीं होगी धर्म धर्म दोनों ही बढ़ेंगे लगाइए तब ऐसा होने पर धर्मा धर्म की धर्म और धर्म दोनों की वृद्धि होने से क्या होगा इसम सुख दुख संप्राप्ति लक्षणा संसारा इष्टानिष्ट जन्म मतलब अच्छी बुरी योनियों में जन्मे अच्छी बुरी योनियों में या अच्छे बुरे जन्म तथा सुख दुख की प्राप्ति रूप संसार सुख-दुख की प्राप्ति रूप है संसार अनुप्रता भवती उपरत नहीं होता है उपरत है संसार उपरत हो जाने का मतलब है कि संसार समाप्त हो जाना संसार के साथ संबंध न रहना और संसार उपरत नहीं होता है मतलब उनका संसार बना रहता है उनका संसार हाँ संसार उपरत नहीं होता है तो कैसा संसार बचाया है इस अच्छे बुरे जन्म की प्राप्ति संप्राप्ति करते प्राप्ति हाँ, तो यहाँ पर इष्टानिष्ट जन्म संप्राप्ति और सुख दुःख संप्राप्ति मतलब अच्छे बुरे जन्म की प्राप्ति तथा सुख दुख की प्राप्ति यही संसार है यही क्या है संसार है या तो ऐसा कर लेना अच्छे बुरे जन्म की प्राप्ति तथा सुख दुख की प्राप्ति रूप संसार ठीक है संसार है ना या तो संसार का लक्षण है क्या अच्छे बुरे जन्म की प्राप्ति और शुभ दुख की प्राप्ति रूप संसार उपरत नहीं होता है उनका संसार उपरत होगा उपरत का मतलब समाप्त हो पाएगा हाँ किस कारण से उपरत नहीं होगा संसार संसार बोले धर्म धर्मो के है ना धर्म और धर्म के बढ़ने के कारण धर्म धर्म धर्म बढ़ेगा तो भी संसार समाप्त नहीं होगा धर्म का फल भी क्या है की कर्मों का भोग ही है अच्छे कर्मों का भोग है और धर्म का क्या फल है बुरे कर्मों का भोग कर्म भोग तो दोनों में ही है तो लोग कहते हैं कि अधर्म से ज्यादा खतरनाक धर्म हो जाता है कभी कभी क्योंकि यदि आपको कहीं असुविधा हो दुख मिले तो वहां जाना चाहेंगे जहाँ खूब सुख मिले तो, तो भी क्या है कि और जो है संसार खराब होते हैं सुख के धर्म का फल से खूब सुख भोग होगा और उसमें फिर और आसक्ति हो जाएगी तो और बंधन का कारण हो जाएगा इसलिए कहते हैं कि संसार समाप्त नहीं होता है अब ये बताइए आप संसार समाप्त नहीं होता है क्योंकि धर्मा धर्मा धर्म के कारण है और धर्मा धर्म की वृद्धि के धर्मा, की धर्मा धर्म की वृद्धि कब होती है बताइए धर्मा धर्म की वृद्धि कब होती है हाँ देखो फलाभिसंधि पूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होने से है न फलाभिंधि पूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होने से तत्व सखी है ना तो क्या कर लेंगे फलाभिन्धिपूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होने से ठीक है हाँ अब ध्यान देना अब और फलाभिन्धिपूर्वक और अहंकार पूर्वक जो प्रवृत्ति हुई है वो किन प्राणियों की हुई है शोक मोवादी अच्छा ठीक है तो शोक मोवादी दो से युक्त चित्त वाले हैं तो शोक मोह से जब शोक मोह होने पर क्या होगा तो ऐसी प्रवृत्ति होगी फलापूर्वक हो अहंकार पूर्वक और ऐसी प्रवृत्ति होने से क्या होगा धर्म ठीक है ध्यान देना धर्मा धर्म का उपचय होने से क्या होगा संसार की निवृत्ति नहीं होगी इष्टानिष्ट जन्म सुख दुख संप्राप्ति रूप संसार की निवृति नहीं होगी है तो क्यों नहीं होगी ये संसार किससे प्राप्त हो रहा है धर्मा धर्म के उपय से देखे। संसार प्राप्त किससे हो रहा है देखे देखे। तो धर्मा धर्म के उपय से होने वाला संसार उपर नहीं होता है क्यूँकी उनकी प्रवृत्ति कैसी है अहंकार पूर्वक और ये प्रवृत्ति किन प्राणियों की होती है जिनका चित्र शोकमोवादी दोषो ऐसी तो ध्यान देना संसार की उपरती न होने के मूल में क्या है शोकमो बस वही है इस कारण से संसार बीज गु तो शोक मोहू इस कारण शोक मोह संसार के बीच है इस कारण शोक मोह क्या है हाँ संसार एक वृक्ष है वृक्ष में शाखाए होती हैं पत्ते होते हैं सब कुछ होता है है तो शोक मोह के कारण है? क्या हो जाएगा सुधर्म का परिचय और अच्छा और कभी यदि वो स्वधर्म प्रवृत्ति होंगे तो फलाभिंधि पूर्वक और अहंकार पूर्वक प्रवृत्ति होंगे उनकी वाणी मन शरीर सबकी प्रवृत्ति इस प्रकार होगी और ऐसा होने से धर्म की वृद्धि होगी और जिससे उनका क्या होगा संसार समाप्त नहीं होगा संसार बना रहेगा संसार बना रहेगा तो संसार रूप में संसार के बीच क्या हो गए शोक मोह बीज मतलब कारण है बीज भूतों का इस कारण से शोक मोह संसार के कारण है अच्छा चले अरे क्या हो और क्या सर्वकर्म संस पूर्वका आत्म ज्ञान अन्य तयोन निवृत्ति न क्या सर्वकर्म संस पूर्वका आत्मज्ञान अन्यतः तयो निवृत्ति न क्या अऔर? और और सर्वकर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से अन्यता है ना सर्वकर्म yes. संन्यास पूर्व के आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से तयो निवृत्ति न उनकी निवृत्ति नहीं होती है तयों से क्या लेना है hmm. तोक वो शोकमोह शोकमोह की निवृति नहीं होती है पंक्ति हो। लगाएंगे क्या सर्वकर्म संसपूर्वक आद आत्मज्ञान आद अन्योहृति नव कर्म संसूर्वक मतलब सर्वकर्म त्यागपूर्वक सर्वकर्म त्यागपूर्वक क्या होना चाहिए आत्मज्ञान सभी कर्मो का त्याग पूर्व करे और फिर क्या होना चाहिए आत्मज्ञान होना चाहिए तो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से भिन्न आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से अन्यता का अर्थ है भिन्न उपाय से भिन्न उपाय से तय निवृत्ति ना उनकी निवृत्ति नहीं होती है तो बताइए निवृत्ति किससे हो सकती है उनकी सर्वकर्म संन्यास संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से है ना नंकराचार्य के श्री शंकराचार्य के अनुसार है उनकी निवृति किससे से होगी सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से शोक मोह की निवृत्ति होती है और इसे अन्य उपाय से तय निवृत्ति ना इससे भिन्न उपाय से निवृत्ति नहीं होती है इति इति उप इती ना अच्छा अब आगे देखना तब उपदी भिश्छु कि उसके उपदेश करने की इच्छा वाले उसका उपदेश करने की किस कुछ किसका उपदेश है सर्वकर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान का उपदेश सर्व कर्म संसपूर्वक है हाँ उसके उपदेश करने उसका उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव तद उप भगवान वासुदेव है न उसका उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव ने सर्वलोक अनुग्रह सभी लोक पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुनम निमित्तीकृत आ अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा उपदेश करने की इच्छा वाले कौन तो नगवान अच्छा और अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा तो केवल अर्जुन पर अनुग्रह करने के लिए आ, अर्जुन को तो एक निमित्त बनाकर सभी के कल्याण के लिए उपदेश किया भगवान ने है ना हाँ सभी लोगों का कल्याण करने के लिए या सभी लोग पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहा सभी लोग का अनुग्रह करने के लिए किसको निमित्त बनाकर भगवान होगा क्या कहा अशोक इत्यादि आगे आएगा अशोक चान शोषक आगे आने तो वाला है पत्र उस विषय में पत्रकार से कस्मिन विषय उस विषय में कौन सा विषय जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान ऐसी मुक्त बताने वाला विषय है तट उप्रिक्षु में तट सत्य क्या लेना है सर्वकर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान ये ध्यान देना पंक्ति लगाने के लिए किस शब्द का किसके साथ संबंध है ये बिल्कुल एक एक शब्द विचार करना चाहिए तत्रकार उस विषय में केसी राहु कुछ लोग कहते हैं मतलब ये शंकराचार्य से पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों का मत यहाँ दिया है तभी तो कह सकते है तत्व केसी राहु उनका क्या मत है बताते हैं सरोकर्म संसात आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा केवला कैबल्यम के न प्राप्य थे एवं ऐसे है कैवल्यम न प्राप्यते लगाइए कि ऐसा लगाना केवलात संन्यास संसूर्वका ज्ञान निष्ठा मात्रा कैवल्यम न प्राप्ति मात्र से या आत्मज्ञान मात्र से कह सकते हैं कि सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र केवलाद कर्म पहले करेंगे केवलावकर्म संन्यास पूर्वक केवल सर्व कर्म संस पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैबल्य प्राप्त नहीं होता है या ऐसा लगाना अन्य रक्रम फिर देखना सर्व सर्वकर्म सन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्रा ये अच्छा रहेगा कि सर्व कर्म सन्यास पूर्वक केवल आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैबल्य प्राप्त नहीं होता है ये तो इन्होंने सिद्धांत मत बताया भाष्यकार ने की सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से भिन्न उपाय से शोक मूल्य की निवृत्ति नहीं होगी तो किससे मान लें उनको सर्वकर्म संन्यासक आत्मज्ञान से और ये दूसरे का मत है दूसरा का मत जो उनसे विपरीत है दूसरे मत के अनुसार क्या है सर्वकर्म संसूर्वक केवल के कैबल्य की प्राप्ति नहीं होती है तो प्रश्न उठाया किमतर्री तर्री किम तो क्या तो क्या तो क्या मतलब किससे कैबुल्य प्राप्त होता है तो बताते हैं अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्थ कर्म सहित ज्ञान इसको कल दिखा देंगे अग्निहोत्रादि पर कुछ ही पूछिए अग्निहोत्रादिमार्थ कर्म अग्निहोत्र एक होम है जो कि जीवन पर्यंत करने का विधान है या वह अग्निहोत्र जो याद जब तक जिये तब तक अग्निहोत्र होम करता रहे गृहस्थ के लिए अनिवार्य रहे अग्निहोत्र करना अच्छा और अग्निहोत्र स्त्रोत कर्म है मतलब स्त्रुति कर्मो को क्या कहते हैं स्रोत कर्म याग होम ये सभी कैसे कर्म है सोच कर्म है और स्मार्थ कर्म है जैसे कि एक स्मृति में विहित है स्मृति कहते हैं धर्म शास्त्र को मनुवादी महारियों के द्वारा लिखी गई जो स्मृति ग्रंथ है उनको धर्मशास्त्र कहा जाता है तो उसमें स्मृति में जो क्या है कि ये जलाशय बनाना कूफ बनवाना और क्या है लोगों को अन्न देना ये सेवा करना उद्यान लगाना ये सब स्मार्थ कर्म है ये अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्थ कर्मो के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है तर्री की प्रश्न या ना तो उत्तर क्या है तर्री करते तो क्या अग्नि उत्तराधि स्रोत स्मार्थ कर्मों के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है यह संपूर्ण गीता, संपूर गीता में निश्चित किया गया अर्थ है यह संपूर्ण गीता में निश्चित किया गया अर्थ है यह केचिक जो है ना प्राचीन आचार्यों का मत है ऐसा है की स्रोत स्मार्थ कर्म के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है ऐसा सभी गीता में निश्चय किया गया अर्थ है अब देखे ना अब देखो यहाँ पर और ये जो अभी दूसरा मत आया ना के तो उसके विषय में चल रहा है क्या ज्ञापकम क्या अहू अस्यर्थस पे क्या अस्यर्थस से ज्ञाप और इस विषय का ज्ञापक कहते हैं या इस विषय का बोधक कहते हैं ज्ञाप कम का अर्थ या प्रमाणम और इस विषय का प्रमाण कहते हैं गीता में ही प्रमाण देते हैं अर्थ चेत तवम इम धर्मेम संग्राम न कर ससी तथा स्वधर्मम की श्लोक के आरंभ में है का यदी, यदी धर्म संग्राम को नहीं करेगा कर धर्म कर्थ है धर्मयुक्त यदि तू धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को छोड़कर पाप को प्राप्त होगा तो भगवान का अभिप्राय क्या है कि युद्ध करे या न करे स्वधर्म करे है ना स्वधर्म करे शास्त्री कर्म है ये ये क्या है आपका युद्ध शास्त्री कर्म है तो कर्म को छोड़ने की स्वीकृति नहीं है ना कर्म को करने की स्वीकृति है और कर्मण अधिकारे तुम कराचन की कर्म एवं लगा दिया है अर्जुन की तो देते लगता हूँ कि तेरा कर्म में ही अधिकार है तो भगवान को अभिष्ट क्या है वो कर्म करे कुरु कर्म ही तस्मात्व तस्मात्व कर्म इसलिए तू कर्म ही करे इसलिए तू कर्म ही करे अच्छा तो इसमें व्यापक हो गया ना कि कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता है तो क्या हुआ कि कर्मों के सहित ये मतलब कि ये सर्व कर्म पूर्वक केवल आपके ज्ञान से कई नहीं होगा बल्कि अग्नि उत्तरादि स्रोत स्मार्द कर्मों के सहित ज्ञान से कई होगा तो ये द्वितीय पक्ष के समर्थन में चल रहा है यहाँ दो बार तत्र के राहु है न इसमें गीता प्रेस की पाठ में दो बार एव दिया हुआ है दूसरी प्रति में देखेंगे जिसके पास गीता प्रेस भिन्न पुस्तक है दो बार एव पाठ है क्या उसमें इसमें दो बार बारिया रखा है इसमें भी दो बार दिया है इसमें भी दो बार दिया है कैला साफ वाली में देख ये हम फिर तो कल हमको याद दिलाना है कल हम देखेंगे वाला देख लो तो उसमें देखो ये ये हो दो बार है क्या इसमें भी दो हार दिया है जैसे इस पार्ट का विचार कल कर लेंगे दो इसमें भी दो बार है चलो फिर चलो ओके आगे देखेंगे हिंसा युक्त वैदिक न दोषों से युक्त होने के कारण हिंसा आदि दोषों से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म में अधर्म के लिए है या अधर्म का हेतु है हिंसा आदि से युक्त हुन हिंसा आदि दोषों से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है यह अधर्म के लिए है इयम ना कार्याम आशंका अपनी न कार्या करना चाहिए क्योंकि सुन लेना भगवान ने क्या कहा है अत तो अतम धर्म संग्रामम न कर किसी यदि तू धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तथा स्वधर्मम की हित्व का स्वधर्म और की छोड़कर पाप को प्राप्त, प्राप्त तो करेगा तो इसका मतलब क्या है भगवान ने उसको क्या कहा है करने के लिए कहा है करने के लिए कहा है और ना करने पर क्या बताया है स्वधर्मम कीर्तिम क्या तो न करने पर पाप बताया है तो ना करने पर पाप है ना करना अधर्म है और करना क्या है सो जाएगा तो भगवान ने कहा स्वधर्मम कीर्तिम क्या पापों में स्वधर्म युद्ध को यदि छोड़ेगा तो पाप लग जाएगा तो अधर्म कब है उसको छोड़ने में करने में धर्म है क्या नहीं, नहीं। तो हिंसा दोष से युक्त होने पर भी युद्ध का धर्म नहीं, नहीं।, नहीं है हाँ युद्ध के मैदान में भी ऐसा सोचा जाए तो सब हो गया है ना तब तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और जिसके लिए जो कर्म शास्त्र में बीत है वो उसी लिए धर्म है पंक्ति देखेंगे पंक्ति लगाना आशंका ना कार्या इसी शंका नहीं करना चाहिए कथम क्यों क्यों शंका नहीं करना चाहिए प्रश्न उगाना तो उसका उत्तर है गुरु भ्रातृपुत्र आदि हिंसा लक्षणम हम्म गुरु भ्राता तथा पुत्र आदि की हिंसा जिसका लक्षण है युद्ध में तो सब मैदान में खड़े है न तो गुरु भ्राता पुत्र आदि की हिंसा जिसका लक्षण है ऐसा युद्ध रूप अत्यंत क्रूर छत्री का कर्म है गुरु भ्राता तथा पुत्र आदि की हिंसा जिसका लक्षण है ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छत्री का कर्म भी में है लग जाएगा ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छत्री का कर्म है, युद्ध रूप छत्री का कर्म मतलब युद्ध छत्री का कर्म है या ऐसा अत्यंत क्रूर छत्री का कर्म युद्ध भी ऐसा कर लेना अत्यंत क्रूर छत्री का कर्म युद्ध युद्ध लक्षणम करता, का युद्ध रूपम या लक्षण लगाने से अर्थ में अंतर नहीं है जैसे ब्रह्म स्वरूप या ब्रह्म की बात होती है कि ऐसा अत्य क्रूर छत्री का कर्म युद्ध भी स्वधर्म है युद्ध भी क्या है है। इति कि ऐसा समझकर या ऐसा समझ कर न वह अधर्म के लिए नहीं, नहीं। अथवा इति कर, कर ऐसा उपदेश ठीक ऐसा ऐसा समझकर जानकर वह अधर्म के लिए नहीं होता है ऐसा तो समझकर वो अधर्म के लिए नहीं है समझी लगेगी कथम गुरु गुरु हिंसा भ्रातृपुत्रादिंसा अत्यंत क्रूरम छात्र कर्म युद्ध लक्षणम क्या छात्र छात्रम कर्म कर लेना या याद लक्षण छात्र कर्म कुछ भी कर लेना युद्ध रूप शक्ति कर्म स्वधर्म है इसी कृष्ण ऐसा मानकर ऐसा मानकर न ना धर्म आए वो अधर्म का हेतु नहीं है करने और उसके न करने से किसके स्वधर्म युद्ध के न करने से स्वधर्मम या उस तथा युद्ध के न करने से स्वधर्म या की तत्व स्वधर्मम अथवा चाकिति में तत्व पापम वापस कि पाप को प्राप्त करेगा इसी ध्रुवता कर ऐसा कहने से कौन कह रहे है भगवान कह रहे है न अन्य क्रम पर ध्यान देना इति प्राग एवं सुनिश्चित का अर्थ है ऐसा कहने से प्राग एवं कि पहले ही इति भवति यह निश्चय हो जाता है इति ऐसा कहने से प्राग एवं सुनिश्चित उत्तम भवती पहले ही पहले ही सुनिश्चित कथन हो जाता है पहले ही सुनिश्चित कथन हो जाता है तो पहले ही क्या सुनिश्चित कथन हो जाता है तो लगाइए जी, यावत जीवे जीव है ना जैसे ध्यान देना कुछ वाक्य ऐसे होते हैं वेदों में यावत जीवे अग्निहोत्र की जात यावत जीवित अग्निहोत्रम तो अग्निहोत्र होम का उद्देश्य किया अग्निहोत्र होम का विधान किया गया जीवन को उद्देश्य करके इसको उपदेश करके यावत जीवित अग्निहोत्र और होम का विधान किया गया जीवन को उद्देश्य करके लिख लो थोड़ा शब्द तो ठीक रहेगा ऐसा लिखना जीवन को उद्देश्य करके कर्म का विधान करने वाली क्या लिखा जीवन को उद्देश्य करके कर्म का विधान करने वाली श्रुतियों से विहित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 की हिंसा रूप कर्मों का अब ध्यान देना यहाँ पर जो आपने लिखा ना या ये जीवन को उद्देश्य करके एक वाक्य लिख लेना अग्निहोत्रम क्या है यावत जीवित अग्निहोत्रम जुआत इसका क्या अर्थ है जब तक जिए तब तक अग्नि अग्नि अग्नि ओत्र ओत्र ओत्र होम करे नित्य नित्य नित्य काम नित्य का का विधान करने वाला वाक्य मतलब है है मतलब जिसको छोड़ा ना जा सके जिसके छोड़ने से पाप लगे करना ही है और अग्नि ओत्रम जो याद स्वर्ग कामा इस वाक्य के द्वारा जिस अग्नि ओत्र का विधान है वो काम्य है स्वर्ग कामा अग्निहोत्रम जो याद स्वर्ग कामा इस वाक्य के द्वारा क्या कहा जाता है स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य अग्निहोत्र करे तो काम में है काम्य को करना अनिवार्य नहीं है नित्य को करना हाँ जैसे की संध्योपासन करना वेरा दिन करना ये सभी कैसे नित्य कर वो है अग्निहोत्र जुयात स्वर्ग कामा ऐसा वाक्य है अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग कामा संध्योपासन के लिए क्या है आ रहा संध्या मुफास आ रहा हाँ की प्रतिदिन संध्योपासन करना चाहिए उपनयन होने क्या है उपनयन संस्कार होने के बाद प्रतिदिन करना चाहिए और जो लोग इष्ट मंत्र की दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा लेने के पश्चात उसका भी जब, जब करना चाहिए वो भी उसका जब करना भी नित्य कर्म के अंतर्गत आ जाता है उसके लिए वो भी नित्य कर्म के अंतर्गत आ जाएगा तो एक तो नित्य अग्निवत्र का विधान करने वाला वाक्य है काम्य का है तो लगाइए तो यावत जीव अब जाएगा कि जीवन को उद्देश्य करके कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विहित चोलिता नाम, नाम का से विहित आना नाम विहित को ये किसका विशेषण है कर्म नाम का किसका विशेषण है ये कर्म नाम लिखा है ना नाव जीव कि जीवन को उद्देश्य करके कर्मों को विधान करने वाली श्रुति से विहित श्रुति से विहित क्या पशुवादी हिंसा लक्षणा नाम और पशुवादी की हिंसा रूप कर्मो का बीच में क्या लगा देना चोड़ता नाम के बाद क्या जीवन को उद्देश्य करके कर्मों का विधान करने वाली सुर्खियों क्या कर... जीवन को उद्देश्य करके कर्मों का विधान करने वाली सुर्खियों के बीच और और क्या करने करेंगे और और लिख लो क्या है ना और पशुवादी की हिंसा रूप कर्मो का पशुवादि की हिंसा रूप कर्मों का न अधर्मत्व न अधर्मत्व में है ना पशुवादी के हिंसा रूप कर्मों का अधर्मत्व नहीं है मतलब अधर्म नहीं है लग जाएगी अधर्म नहीं है यज्ञ में कुछ पशुओं का भी प्रयोग होता है वो तो खैर कभी अलग बताएंगे पर ऐसा कहा है कि न धर्मत्व तो ऐसे कर्मों का अधर्मत्व तो नहीं है तो वह ऐसे कर्मों का करना अधर्म नहीं है स्पष्ट हो जाएगा ठीक कोई समस्या नहीं ना इति ब्रुवता, ब्रुवता प्राग एवं इसी ब्रुवता प्राग एवं इति सुनिश्चित मुक्तम भवती क्या यावजीवादी चोरीता नाम चाह तिंसा लक्षण नाम कर्म नाम धर्मत्व हो गया जी। ये ध्यान देना तत्र से एक मत कला था एक मत का कथन हुआ जो मानता है कि की सर्वकर्म संसा केवल आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से कैबल्य प्राप्त नहीं होता है बल्कि स्रोत समाज कर्मों के सहित ज्ञान से कैबल्य प्राप्त होता है ये पक्षित केहू से लेकर इति देखो तेद इति आहू कहा है, तो है ना इी को जाए मत जोड़ो तो तीन पैर आ गए हैं ना एक में इटी एक में इत्यादि एक में इटी सब आहू के अंतर्गत है तीन है ना एक में इटी एक में इत्यादि दूसरे में तीसरे में इटी तो कुछ लोग कहते हैं क्या कहते हैं उनके विषय को तीन अनुच्छेद में बताया तो ये सिद्धांत मत अब कहते हैं सरअसत वह कथन उचित नहीं है वह कथन कौन सा कथन कि की मतलब कर्म के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है कर्म कौन कौन स्रोत मार कर्म के सहित ज्ञान से कैबल्य की प्राप्ति होती है हुआ कथन ठीक नहीं है कथन ठीक <laughs> नहीं है क्यों क्योंकि ध्यान देना बुद्धि बुद्धिद्वयाश्रयो हो ज्ञान कर्म विभाग बचना सर करते हुआ कथन ठीक नहीं है क्यों ठीक नहीं है क्योंकि दो बुद्धि के आश्रित रहने वाली बुद्धि बुद्धिद्वय से लेना है सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि बुद्धि और hmm. योग बुद्धि तो सांख्य बुद्धि क्या लेना है सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि बुद्धिद्व आश्रियों की दो बुद्धि से आश्रित रहने वाली तो ज्ञान कर्मनिष्ठ दिया है ना यहाँ पर ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा तो ध्यान देना ज्ञान निष्ठा ये शांति बुद्धि की आश्रित रहती है और कर्म निष्ठा योग बुद्धि की आश्रित रहती है कर्म निष्ठा योग बुद्धि की आश्रित रहती है लगाइए कि दो बुद्धि की आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का विभाग कहा गया है या ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा को अलग अलग कहा गया है विभाग वजना पंचमी है ना पंचमी की तरफ में होती है हेतु जिसे पर्वत वीमान तो, तो क्या है पंचमी लगाई है ना तो सरअसर क्या है ना अनुचित है अनुचित है क्यों कारण बताना पड़ेगा तो कारण बताना पड़ेगा ना कारण को बताने के लिए पंचमी लगाई है वह वह उचित नहीं है क्योंकि क्योंकि दो बुद्धि के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को अलग अलग कहा गया है अलग अलग, अलग पंचमी क्यों है कारण को बताने में वह उचित नहीं है क्यों कारण बताना पड़ेगा तो कारण बताने के लिए पंचमी लगाई है वहाँ पर ठीक है क्योंकि दो बुद्धि के अस्तित्व रहने वाली ज्ञान निष्ठा और सब निष्ठा को अलग अलग कहा है किसने अलग अलग कहा है तो भगवान ने हाँ अलग -अलग, कहा गया है। अब देखो, अलग अलग कहा गया है कैसे तो उसको समझो असोच्न इत्यादिना भगवता स्वधर्म अफिचार्य चुकी एक तद अंतन यावत ग्रंथेन एक तद अंत्यन के बाद यावत करना है लगाइए असोच्न यहाँ से लेकर भगवता कहाँ करना है मैं तो बाद में बताऊँगा असोचान इत्यादि स्व धर्म अपी चावे इत्यादि से लेकर स्व धर्मोपिचावे तंत यावद ग्रंथे मतलब यहाँ तक के ग्रंथ से यहाँ तक के ग्रंथ से अब यहाँ पर भगवता को लाना भगवता यदि परमार से आत्म किया है भगवान ने आत्म तत्व का अनुरूपण किया आत्मा क्या एक तत्व है आत्मा क्या है और वेदांत सिद्धांत के अनुसार तत्व आत्मा ही है तत्व क्या एक और कोई वस्तु तत्व नहीं है तत्व का मतलब होता है अबाधित वस्तु तत्व का क्या मतलब है हाँ जिसका कभी वाद ना हो जिसका कभी निषेध ना हो है ना तत्वम नाम अबाधितम वस्तु अबाधित वस्तु को तत्व कहते हैं जिसका कभी बाद होली से रजुग में जो सर्प दिखाई देता है उसका बाद हो जाता है हुँ? तो ऐसे नायम सर्पा ये सर्प नहीं है बाद में क्या होता है उसका बाद हो जाता है का मतलब बादषे और पर आत्मा का कभी बाद होता है तो सर्व का क्या लिखा आपने अवादित वस्तु अथवा अनारोपित वस्तु अनारोपित वस्तु आरोपित वस्तु होती है कौन कल्पित वस्तु आरोपित वस्तु कौन होती है और तत्व कहते हैं अनारोपित वस्तु को अनारोपित क्या क्या सत्य वस्तु है तो तत्व नाम अनारोपित अनारोपित वस्तु को तत्व कैसे हैं जिसका आरोप न हो अच्छा तो आत्मा क्या एक तत्व है और आत्मा कैसा तत्व है परमार्थ तत्व है कैसा है हाँ परमार्थ कैसे जानते सत्य जिसका तीनों कालो में बाधना हो जिसका तीनों कालो में निषेदना हो है ना त्रिकालाधित तत्व हाँ जो परमार्थ मतलब सदा रहने वाला अभी ये वस्तु में इस काल में है इस रूप नहीं नहीं तो परमार्थ आत्म तत्व अनुरूपण कर भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का अनुरूपण किया है तथ संख्यम तथ्य क्या लेना है बता सकते नहीं नहीं है न जिस परमार्थ आत्म तत्व का अनुरूपण किया है से लेना है वह परमार्थ आत्म तत्व से क्या लेना है हाँ वो परमार्थ आत्म तत्व सांख्य है वह परमार्थ से आत्म तत्व क्या है हाँ सांख का मतलब हुआ वो आत्म तत्व ठीक है यहाँ के ग्रंथ से, से भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का अनुरूपण किया है वह परमार्थ आत्म तत्व सांख्य है सांख किसे का परमार्थ आत्म तत्व को या संक्षेप में कहे तो आत्मा को परमार्थ आत्म तत्व कौन होगा आत्मा आत्मा का पर्याय हो गया पर विषया बुद्धि मतलब वो संघ को विषय करने वाली बुद्धि संघ को विषय करने वाली बुद्धि जैसे घट बुद्धि किसको विषय करती है घट को और पट बुद्धि किसको विषय करती है पट को घट बुद्धि करते घट ज्ञान और पट बुद्धि का क्या है तो घट ज्ञान घट को विषय करता है पट ज्ञान पट को विषय करता है और ये जो है करते संत को विषय करने वाली बुद्धि जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा ध्यान देना त्या बुद्धि सांस बुद्धि मिला वक्त अरे उसको विषय करने वाली बुद्धि संत बुद्धि है नहीं बिना उसको विषय करने वाली बुद्धि कौन है किसको विषय करने वाली आत्मा निरूप तस्वीर परमार्थ आत्म तत्व निरूपण नहीं लेना है परमार्थ आत्म तत्व लेना है okay. क्या लेना है हाँ निरूपण नहीं लेना तस्वीर कि जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया गया है जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया गया तो ये मतलब वह परमार्थ आत्म तत्व सांख्य है और उस परमार्थ आत्म तत्व को विषय करने वाली बुद्धि सांख्य बुद्धि है या परमार्थ आत्म तत्व रखने वाली बुद्धि परमा कारण तत्व से संबंध रखने वाली बुद्धि क्या है शांति बुद्धि है इतना लगा अब वो कैसी है शांति बुद्धि तो देखना आत्मना जन्म आदि अभाव इसको कल लिखाएंगे आत्मा के जन्म छह विकारों का अभाव होने से आत्मा के कितने विकार है जन्म आदि छह विकार का अभाव होने से आत्मा के ये छह विकार नहीं होते है कल लिखाएंगे आत्मा के जन्म आदि छह विकारों का अभाव होने से आत्मा अकड़ता है आत्मा कैसा है क्यों सिर्फ उसके छह विकारों का अभाव है इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने से जो बुद्धि होती है इस प्रकार प्रकरण के अर्थ का निरूपण करने से जो बुद्धि हाँ जो बुद्धि होती है या जो बुद्धि उत्पन्न होती है वह बुद्धि बुद्धि कही जाती है नामुषका भवती वह जिन ज्ञानियों को तो जिन ज्ञानियों के उचित होती है से संख्या कर सद सांख योगी होते है कल यहाँ पर ये लिखाना है जर्मादिप्रिया भाव है नियत्मा जन्मवादी छह विकार नहीं है इसको कल लिखाएंगे ठीक है जब ये लिखाएंगे तब ये पैराग्राफ लग जाएगा पाठ का अच्छी तरह चिंतन करें अपने से और संभव हो तो परस्पर में मिलकर विचार भी करें पाठ तैयार कर सब होता है जब एक घंटा जो पाठ पढ़ा गया, उसका तीन घंटे मनन किया जाए उसका अन्वय बैठाना किस शब्द का प्यार्थ है इस शब्द का किसके साथ संबंध है यक्ष में क्या लेना सबसे क्या लेना इस्याप्त परिश्रम करना चाहिए तो लाभ होता है ओम फोन मगर था पेन में डल था आज मगर बच्चे थे मेरे में नहीं आया सारे वो ऐसे थे इसी से हमें थे एंड दिस